मूर्ख खरगोश की बड़ी भूल मूर्ख खरगोश की बड़ी भूल एक पौराणिक जातक कथा है जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी हैं इन मौखिक कथाओं को कोई हजार वर्ष पहले लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित किया गया 2500 वर्षों से सारे एशिया में ऐसी जातक कथाओं को कई बार सुनाया गया उनको वंचित किया गया उनका चित्रण किया गया और उनके आधार पर मूर्तियां भी बनाई गई पश्चिम के देशों में जातक कथाओं को लोक साहित्य का भंडार समझा जाता है ऐसा भी मानना जाता है कि पिशॉक की और अरेबियन नाइट्स की कहानियों का मूल स्रोत शायद यह जातक कथाएं ही थी हैनीपैनी चिकन डिटल स्काइज स्काइज फॉलिंग जैसी प्रचलित कहानियों का सबसे पुराना रूप भी शायद यही जातक कथा है मूर्ख खरगोश की बड़ी भूल की कहानी मूलतः भय और अफवाहों की कहानी है बच्चों को यह कहानी बहुत अच्छी लगती है शेर के साथ अपनी तुलना करना उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि शेर ने संकट से भागने के बजाय दूसरों की सहायता करने का प्रयास किया उन्हें मूर्ख खरगोश पर हंसी भी आती है जिसे आखिरकार पता लग ही गया कि उसका डर निराधार था कठिनाइयों के सामने साहस से काम लेना और अंततः पर हंस देना ही तो जीवन को सार्थक बनाता है बहुत सवेरे एक दिन एक खरगोश जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे सो रहा था पेड़ के पत्तों से छनकर आती धूप चमक रही थी और धरती को गर्म कर रही थी खरगोश हिलने लगा अभी तक उसकी पूरी तरह खुली नहीं थी कभी वह जाग जाता था और कभी सो जाता था इसी अवस्था में अचानक एक मूर्खतापूर्ण बात उसके मन में आई अगर धरती फट जाए तो छोटा खरगोश उठ बैठा उसकी नींद पूरी तरह खुल गई थी अगर आज धरती फट जाए तो उसने ऊंची आवाज में कहा और मूर्ख खरगोश संकट के संकेत सुनने की कोशिश करने लगा धड़ा उसे अपने पीछे एक जोर की आवाज सुनाई थी और अपने आसपास देखे बिना ही वो उछल पड़ा और भागने लगा और चिल्लाने लगा धरती फट रही है धरती फट रही है रही वो एक अन्य खरगोश के पास से गुजरा अरे इतनी हड़बड़ी क्या है तुम भाग क्यों रहो दूसरे खरगोश ने पूछा लेकिन छोटे खरगोश ने चिल्लाकर बस इतना ही कहा धरती फट रही है धरती फट रही है अपनी जान बचाने के लिए भागो और वह भाग खड़ा हुआ धरती फट रही है और नहीं दूसरा खरगोश चिल्ला और वो भी छोटे खरगोश के पीछे दौड़ पड़ा वो दोनों तीसरे खरगोश के पास से गुजरे क्या हुआ तीसरे खरगोश ने चिल्ला कर पूछा धरती फट रही है दोनों ने हाफते हुए कहा भागो और तीसरा भी भागने लगा अब तीनों खरगोश एक सोते हुए भालू के पास से गुजरे भालू ने अगड़ाई ली और अपनी आंखें मिली क्या हो रहा है तुम भाग क्यों रहे हो उसने पूछा रुको और मुझे बताओ लेकिन खरगोश भागते रहे और चिल्लाते रहे धरती फट रही है भागो भागो धरती फट रही है भालू ने दोहराया वह घबरा गया धरती फट रही है फिर मैं क्या कर रहा हूँ मुझे झटपट चल देना चाहिए और भालू भी भागने लगा शीघ्र ही सब दूसरे भालू के पास पहुंच गए दूसरा भालू एक शहद के छत्ते को चबाकर शहद खा रहा था और आसपास उड़ती उठती हुई मधुमोखियों को तमाचे भी मार रहा था अरे क्या हो रहा है तुम सब भाग क्यों रहे हो उसने पूछा धरती फट रही है इसलिए हम सब भाग रहे हैं उन्होंने भागते भागते ही चिल्ला कहा भागो भागो भालू छटपट खड़ा हो गया धरती फट रही है उसने अपने आप से कहा ये भगवान मैं समय नहीं गवा सकता शहद के छत्ते का अंतिम टुकड़ा मुंह में फूस कर वह भी दौड़ पड़ा आगे जंगल में एक पेड़ की छाया में खड़ा है खाती अपनी आधी अक्के आ... आधी बंद किए आराम कर रहा था उसके विशाल कान धीरे धीरे आगे पीछे लहराते हुए हवा कर रहे थे और इधर उधर फटकती पूछ मक्खियों को उड़ा रही थी सहसा उसके कान के आगे की ओर घूमे और, और वहीं रुक गए उसकी आंखें पूरी की पूरी खुली रहे खुल गई तीन भयभीत खरगोश और दो घबराए भालू झाड़ियों के अंदर से अचानक प्रकट हो गए क्या हुआ वश्चर्य से बोला तुम सब क्यों भाग रहे हो लेकिन उन डरे हुए जानवरों ने चिल्लाकर इतना ही कहा धरती फट रही है अपनी जान बचाने के लिए भागो और वह सब भागते रहे धरती फट रही है गड़गड़ाती हाथी ने कहा अरे अगर धरती फट रही है तो समय होगी मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ और जोर से चिंगाड़ते हुए वो भागने लगा उसकी पूछ सीधे पूछ सीधी पीछे की ओर थी सब जानवर एक रास्ते पर भागते हुए उनके धमधम दौड़ने से एक शाम जो दोपहर की गर्म धूप में एक चट्टान पर लेटा सो रहा था खबरा गया। उसने अपनी एक आंख खोली उसने अपनी दूसरी आंख तो क्या हो रहा है से तुम सब क्यों भाग रहे हो धरती फट रही है सब जानवर चिल्लाई यह अंत है अपनी जान बचाने के लिए भागो और वह सब भागते रहे क्या कहा उन्होंने सब बोला धरती फट रही है यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है अपनी कुंडली खोलकर वह सीधा हो गया और गर्म चट्टान के नीचे उतर आया। और दूसरों के पीछे तेज -तेज रेंगने लगा। सब एक जब उन्हें पता चला कि क्या हो रहा था तो वह भी पेड़ों और चट्टानों से उतर कर झाड़ियों से बाहर निकलकर और भयभीत जानवरों के पीछे पीछे आने लगे शीघ्र ही सारे जंगल में चिंघाड़ने रोने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी उसी समय की चोटी पर वह क्यों भाग रहे थे लेकिन उसने समझ लिया कि अगर किसी ने उन्हें नहीं रोका तो वह सब टीले के किनारे से नीचे गिर कर मर जाएंगे किसी को उनकी सहायता करनी चाहिए शेर ने अपने आप से कहा क्यों न मैं ही उनकी सहायता करूँ वह खड़ा हुआ और अपने शरीर अपने शरीर को झटका दिया अपनी सारी ताकत लगाकर उसने एक बड़ी लंबी छलांग लगाई और जानवर के सामने फट रही है धरती फट रही है इसलिए हम भाग रहे हैं सब जानवर चिल्लाए वो शक्तिवान शेर इसके पहले की हम मारे जाए चलो यहाँ से भाग चले धरती नहीं फट रही है मूर्खों शेर ने कहा देखो इस धरती को यह सदा की तरह ठोस और मजबूत है और अपनी बात प्रमाणित करने के लिए उसने धरती पर अपने कहा, ने कहा, था, हुए बोले। उसने कहा था, छोटे की ओर संकेत करते हुए अन्य खरगोशों ने कहा तो छोटे खरगोश तुमने धरती को फटते कहा देखा था शेर ने बड़ी नम्रता से पूछा वहां उधर शेर के पेड़ के पास मुझे सुनाई दिया था छोटे मूर्ख खरगोश ने धीमी आवाज में डरते डरते कहा हम्म hmm, शेर ने अपने आप से कहा उसने सुना था शेर के पेड़ के नीचे फिर एक बात उसके मन में आई चलो उसने कहा मेरे पीठ पर सवार हो जाओ हम सब एक साथ वहां जाएंगे और पता लगाएंगे कि वह क्या था जिसने तुम्हें डरा दिया था वो नहीं मोर खरगोश ने खरगोश ने विरोध किया वहां बहुत खतरा है मैं वहां नहीं जा सकता और वह जाने को तैयार न था शेर दहाड़ा खरगोश ने कहा ठीक है मैं चलूंगा और वह कूदकर की पीठ पर सवार हो गया। ने एक दो तीन शेर जैसी खूब लंबी लगाई और पेड़ के पास पहुंच गया। जमीन को धरती पर गिरते हुए सुना था और तुमने समझा की धरती पट रही थी भगवान खरगोश ने कहा कैसी भूल होगी क्या बात का बतंगड़ बन गया ठीक है शेर ने कहा अब हमें लौटकर सबको बताना चाहिए शेर ने फिर एक दो तीन खूब लंबी छलांगे लगाई जब वो अन्य जानवरों के सामने खड़े थे तो ज... खरगोश ने समझाने का प्रयास किया ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ी भूल हो गई तुम ये सब देख रहे हो जब ये शेर धरती पर गिरा तो इसकी गिरने की आवाज सुनकर मैंने समझाया कि अम वो धरती फटने की आवाज थी आप मेरी बात समझ रहे हो ना वो नहीं समझ रहे क्या सब जानवर एक दूसरे को देखने लगे फिर उन्होंने छोटे मुर्ख खरगोश को देखा नहीं अंत चिल्लाए और उन्हें इतना खरगोश के डर लगे तो इस घटना को याद करना अगर तुम रुक कर जांच करोगे तो तुम पाओगे की भयभीत होने का सच में कोई कारण नहीं था आप सही कह रहे हैं सब जानवर एक साथ बोले अगली बार हम ऐसा ही करेंगे मैं भी छोटे खरगोश ने फिर शेर ने एक बड़ी छलांग लगाई और पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया वह लेट गया और शांत भाव से नीचे शांतिपूर्ण जंगल को देखने लगा उसने एक अंगड़ाई ली और फिर से सो गया सेव के से हुए छोटा खरगोश फूदकता वह पेड़ के पास लौट आया वह पेड़ के नीचे लेट गया संतोष पूर्वक एक गहरी सांस ली और सेब को दांतों से काटकर खाने लगा और इस तरह यह कहानी समाप्त हो धरती फट रही है कम से कम एक खरगोश ने ऐसा सोचा अब सब जानवर डर जंगल में भाग रहे हैं क्या वो खरगोश सही है या फिर वो सिर्फ मूर्खता कर रहा